विषय दो दर्शन सती भोगेच्छा भावे युक्ति सहित दृष्टान्त विषय में दो दर्शन होने पर भोग इच्छा इच्छा का अभाव भोग इच्छा भावे इसमें दृष्टान्त देते युक्ति सहित दृष्टान्त युक्ति के साथ क्षुदया पी right. न मिष्टा धस्तृजानोढ़ा क्षेत्र पीड्यमी यदि भोजन नहीं मिले %uh पी। दो दिन होगी कष्ट होगा क्षुधा पीड्यमान होने पर भोजन दिया सामने विष मिला करके पूरा खाओगे आधा खाओगे <laughs> कुछ नहीं खाओगे <laughs> विषम बहुत भूख है अति भूख होने पर विषय मिश्रित ना खाओगे आधा भी विषम नियम इच्छति क्षुधा से पीड़ित होने पर भी नहीं इच्छा, इच्छा करता है मिस्तान, खाकर के तृष्णा जिसके नष्ट हो गई तृष्णा खाने की इच्छा समाप्त हो जानन न अमूढ़ जिघत अक्तुमिचदी दिखाना चाहेगा नहीं, जानता मिष्टान खा करके तृप्त हो गया और अमूढ़ नहीं है और जानता है विषय मिश्रित है उसको थोड़ा स्पर्श भी करेगा और खाने का क्या प्रश्न न तथ जिगत सती जिगत सती मतलब न अक्तमि और के को आदेश होता है स्वन होने पर घतली घतली हो जाता है मिष्टान दस्तृत जिसकी तृषा नष्ट हो गई मिष्टान्न के द्वारा जानता हुआ न अमूढ़ मूढ़ कोई भ्रांति से खा लेगा अमूढ़ कैसे खाएगा स्वयं अमूढ़ का अर्थ विवेकी मिष्टान्न भोजन है न ध्वस्टा का, का आकांक्षा खाने की छा नष्ट होगी मिष्टान्न भोजन पर्याप्त मिली गया खाने की छा रहती है खाने के बाद तृत्त हो गया य यस तथो तथो मतलब मिस्ट्रन इदम् विषम इ और जानता है विषय तद विषम खाना चाहता है न तद न अक्त खाना नहीं चाहता है इसी प्रकार विषय में दोष दृष्टि बार बार करे और आत्मस्वरूप चिंतन किया परिपूर्ण आनंद विषय में मिथ्यात्म तो निश्चय दोष दृष्टि करे तो विषय ग्रहण करने की इच्छा नहीं रहेगी ज्ञान साक्षात्कार हो गया दृढ़वा पर ज्ञान हो गया भोजन करेगा जी करेगा भोजन करने की इच्छा होगी अभी शंका करते ज्ञान होने के बाद फिर भोजन करने की इच्छा करेगा ननु न प्रारब्ध कर्म प्रबलत्व प्रबल क्योंकि प्रारब्ध कर्म है जब तो प्रारब्ध कर्म है तब तो शरीर रहेगा शरीर के हेतु अन्नपान आदि करेगा तो प्रारब्ध कर्म प्रबल होने के कारण ज्ञानी नोप इच्छा भवे आशंका ज्ञानी ज्ञानी की इच्छा होगी तो शंका करने पर सत्याम सत्यम इच्छायाम प्रीत पुरुष न भूमते क्या इच्छा तो है जैसे प्रीत होकर बड़ा खुश होकर खाता है बड़ा आपने मानता है बड़ा भोजन मिलता है अच्छा भोजन खुश होता है ना, किन्तु तो अज्ञानी सब सात पुरुषते सा ऐसा भोग नहीं करता है भोजन केवल नहीं भोग भोजन भी करते भोग प्रारब्ध कर्म प्राबल्याद भोगे स्वेच्छा भवेद्य दि स्वे भुंते भुंते भुंते प्रारब्ध कर्म श्य भुंक्तेष्टिगृहतवतृतविव प्रारब्धकर्मण प्राब्याण प्रबुन से यदि भोगे इच्छा भवेट प्रारुद्ध कर्म के कारण भोग में इच्छा होगी यदि होती है तो ऐसा ज्ञानी कृष्णा भूंगते क्लिश क्लेश क्ले से ही भोग करता है दृष्टिगृहित वत कोई वेतन देते हैं काम करने के लिए काम करना पड़ता है ना नहीं के लिए काम करते हैं ना नहीं अब बहुत ठंडा है कहेंगे पानी में खड़े होकर कुछ करने के लिए करेगा नहीं करता है तो खुशी वगैरह करता है जब वैसे तो करना पड़ता है नहीं तो रुपया किसे मिलेगा और करना पड़ता है जैसे दृष्टि गृहित हो क्रिश्चन एवं करता तो प्रसन्न नहीं होगा किंतु करना पड़ता है इसी प्रकार ज्ञानी जानता है प्रार्थ कर्म भोगना पड़ेगा ऐसे करके भोग करता है क्लिश्चन है वो क्लेश से ही भोग करता है पृथ्वी नहीं है दृष्टिगृहित तो दृष्टांत दिया कथम एसद अवगम्यत इतिहास कैसे ज्ञान होगा तो उत्तर देते लोक दर्शनाथ तो लोक में सिकता है इतिहास भुंजान वी बुधानु श्रद्धा कुटुबिन श्रद्धा कुटुबि नद्या कर्म नछिन्न कर्मी क्लिष्य सततुबि बुद्धा है क्या दो दो दो दो चोटे नहीं। नहीं, नहीं। बुद्धा छोटे बुधा भुंजा नुदा वा समझने वाले भोग करते हुए भी श्रद्धा बंत तो कुंबी न श्रद्धालु कुटुम्बी लोग भोग करते हुए भी क्या कहते नाद्यापिक मनश्छि संतत खेती क्या करेंगे अभी तक तो कर्म समाप्त हुआ नहीं हुआ भोग तो कहते कुटुम्बी क्या करना ही पड़ता अब तो कर्म समाप्त हुआ करना ही पड़ता है निरंतर निरतर क्ल्य अद्या कर्म नस्थ नस नस नस कर्म अब तक अभी भी समाप्त नहीं हुआ ऐसे निरंतर क्लेश को प्राप्त करते हुए वो करते हुए भी क्लेश से ही भोग करते हैं अभी ज्ञान होने के बाद फिर क्लेश मानो तत्व तो विधान संसार निमित्त का ताप अनुपन्न फिर संसार निमित्त ताप को भोग करते थे क्लेश से भोग कर दे का तो संसार निमित्त का ताप तो ज्ञानियों को होना नहीं चाहिए तत्व तो ज्ञानी को ज्ञानी को जो संसार निमित्त ताक हुआ तो ज्ञान वह चाप आता ज्ञान व्यक्त हो गया इस शंका करने पर उत्तर देते हैं संसार्श किंतु विरक्ता भ्रांति जानन निध सांसारिकृत अत्र अयम न, अत्र अत्र अयं न न संसार्ञान में यह जो क्लेश है वो संसार है अत्र ज्ञान में अयम क्लेश न संसार संचार संसार जो नाद्यापी कर्मन चिन्ह ऐसे क्लेश है ये संसार का ताप नहीं है फिर क्या है किंतु विरक्तता वैराग्य भो करते हुए विरक्ति अभी तक कर्म समाप्त तो नहीं विरक्तता क्यों ऐसे है ताप क्यों नहीं कहते ताप क्या है सांसारिक ताप क्या है भ्रांति ज्ञान निदान हुई सांसारिक ताप स्मृत ये काफी असम कारणात क्यूँकी भ्रांति ज्ञान निदान है? भ्रांति ज्ञानम निदानम यस्य निदान है मूल कारण भ्रम ज्ञान है मूल कारण जिसका वो ताप को सांसारिक ताप कहा गया जो क्लेश का कारण है भ्रांति ज्ञान उसको सांसारिक ताप कहा गया ज्ञान होने के बाद भ्रांति ज्ञान है भ्रांति ज्ञान है तो सांसारिक ताप नहीं होगा भ्रांति ज्ञान मूल ताप होगा सांसारिक ताप है भ्रांति ज्ञान निदान कैसे विग्रह हुआ कोई बता से तो भ्रांति ज्ञान निदान ज्ञान निधन निधन अभी बताया भ्रांति यस्य तापस्य से भ्रांति ज्ञान निदान बहुब्रीसम सेनेक पदार्थे भ्रांति जान निदान यस्य भ्रांतिज्ञानसु निदानसु सु ये होगा अलौकिक विग्रह समाज होता है भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान निदान भ्रांति ज्ञान निदान कैसे विग्रह होगा भ्रांतिज्ञानसु निदानसु सुधान सु तो अलौक्य विग्रह लौक्य विग्रह कैसे ये तो अभी सुन लिया भ्रांति ज्ञान ज्ञान ज्ञान वापस होता है भ्रांति ज्ञान यस्य ये लौक विग्रह है भ्रांति निदान निदान जिसका मूल कारण भ्रांति हो उसको सांसारिकता पर कहा गया ज्ञानी के लिए जो क्लेश है वो निदान नहीं है अयम क्लेश क्लेश कैसे न अद्यापी कर्म न न का क्या थे अस्माक अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा कर्म अद्यापी न छिन्नम कर्म समाप्त नहीं हुआ इतम अनुतापात्मक जो है ये संसार ताप नहीं है अनुताप करते संसार ताप नहीं किंतु अतः संसार विरक्तता, संसार में विरक्ति है आसक्ति रही आसक्ति का अभाव इसलिए भोग करते हुए विरक्ति रहती है सापक तो अभाव युक्ति कहते हैं, क्योंकि सापक कौन होगा जो भ्रांति ज्ञान मूलक हो ही दिया है ना भ्रांति ज्ञान निदानो ही एक हेतु अर्थ में यशमात्नाथ एक अर्थ है सांसारिकताप भ्रांति ज्ञान निदान भ्रांति ज्ञान उसका कारण भ्रांति ज्ञान करणक भ्रांति ज्ञान मूलक कहा गया स्मृत पूर्वाचारी ही पूर्वाचारी ने कहा अयं विवेक ज्ञान मूलत्वात ये जो नद्यापी कर्म नम ये तो विवेक ज्ञान पूर्वक हो वैराग्य न तथाविध ये भ्रांति ज्ञान मूलक नहीं इसलिए सांसारिकताप नहीं इसलिए तत्व ज्ञानी के लिए संसार निमित्त का नहीं होता है तत्वज्ञानी का अय क्लेश विवेकमूल अवेकमूल वाई कपगम्य अभी क्लेश विवेकपूर्व न अद्या कर विवेकमूल विवेक मूल यूल अकमूल मूलमश विवेकमूल अविवेकमूल के कचनिश्चय होता है अवगम्य ज्ञाते इत्याशं काम निवर्तकमूल जो क्लेश है काम इच्छा का निवर्तक होता है वो विवेकमूल और जो क्लेश काम निवर्तक नहीं होता है होता है अविवेकमूलक अज्ञानी को जो क्लेश होगा इच्छा का निवर्तक है इच्छा का निवर्तक नहीं वो अन्य सामान्य कष्ट भी नहीं तो फिर इच्छा करता है अज्ञानी का जो है वैराग्य है काम निवर्तक है काम की निवृत्ति कब होगी विवेक से ही विवेक केव काम की के निवृति नहीं होती इसलिए ये जो क्लेष है नाद्यापी कर्म न ये विवेक मूलक विवेक परीक विवेक नल्पभोगे नृप्योगे तृप्य अंदे अंदे नृप्य कर्चित विवेक्य विवेकन परिकृषन अल्पभोगे नृप्य विवेक के कारण क्लेश को प्राप्त करता हुआ ज्ञानी अल्पभोगे ने तृप्य अल्पभोग से तृप्त हाँ हो, हो जाता है प्रारंभिक अनुसार मिला अब थोड़ा अनुसार हो गया बहुत अल्पभोगे नृप्त हो जाता है विवेक के कारण परिकृषन अल्पभोगे नृप्यति विवेक कारण और अन्यथा अन्य यदि विवेक नहीं है अनंत भोगे भी कर ही चित अज्ञानी उसको जितने भोग मिलने पर भोग से कोई तृप्त हो जाता है भोग करने का बाद फिर इच्छा और बढ़ती है उस समय लगता है पेट भर खा लिया इच्छा नहीं और फिर शाम को दूसरे दिन को इच्छा होगी कभी भोग से पेट तृप्त नहीं होता है अन्यथा अनंत भोगे भी अनंत भोग होने पर भी कर ही चित नहीं होता है अज्ञानी स्व भोग से तृप्त हो जाता हो गया तृप्त हो जाता है न कृष्ण अभी कहते हैं क्या जैसे विवेक की तृप्ति हो जाती है ऐसे अभिवेकी भी तृप्ति हो जाएगी भोग ऐसी विवेक नहीं बह अविवेक नहीं बह तृप्ति से भोग करने पर तृप्त हो जाएगा अविवे की भी अब तो विवेक को अप्रयोजक विवेक तो का क्या प्रयोजन है भोग से तृप्त हो गया अज्ञानी भी अप्रयोजक प्रयोजन रहता तो है कहते भोग से तृप्ति हेतु तो अभाव प्रतिपादी का इम्पोर्टेंट है भोग कभी भी तृप्ति हेतु नहीं होता है इसलिए कभी भी नहीं सोचो भोग करने हो जाएंगे शिक्षा की निवृत्ति हो जाएगी नहीं भोग करने के बाद इच्छा निवृत्त नहीं होती इच्छा बढ़ती है तृप्ति नहीं होती भोग तृप्ति हेतु नहीं है तृप्ति हेतु तो अभाव उसका प्रतिपादन करने वाले यहाँ सीधा श्रुति को पढ़ देते ये तृप्ति हेतु तो प्रतिपादी का श्रुतिम पठती नारद परिजिक उपनिषद में आया ये प्रसिद्ध है न जा तु काम कामान शाम्यति मुपभोगे शाम्यति हवषा कृष्ण वर्त्मेव वर्त्मेव वर्त्मेव कृष्ण कृष्ण न शाम्यति वर्तमेवर्मेमे जा कदाचि भी काम न न काम काम कदाचित काम्यं सदय विषय भोग्य वस्तु के उपभोग के द्वारा काम इच्छा कदाचित न साम्य जातुका कदाचित इच्छा समाप्ति कभी नहीं होती है भोग्य वस्तु के उपभोग जितने करने पर भी इच्छा की शांति नहीं होती है क्या होती फिर हविशा कृष्ण ये वो कृष्ण वर्तमान कृष्ण वर्तमय युवनी का कृष्ण है धूम निकलता है वो वर्तमान है चिन्ह कृष्ण काला है धूम कृष्णवर्त है वन्नी काला है वर्तम चिन्ह लक्षण धूम ऊपर निकलता है कृष्ण वर्तमय है वन्नी हविष्य उसमें घृत्यादि डालो अग्नि में शांत हो जाती अग्नि वो जैसे हबीसा डालने से थोड़ा लकड़ी डालो फिर घी डालो शांत हो जाएगी क्या होती भूया जैसे कृष्ण व्रत में हबीसा भूया बढ़ते है नहीं नहीं, अकनी? किसी प्रकार भोग करने पर इच्छा और बढ़ती है जितने भोग करेगा इतने इच्छा बढ़ेगा समाप्त नहीं होता है इच्छा की हबीसा कृष्ण व्रतम ही हो भूय पुनः फिर अभी बढ़ते बढ़ती है जितने जितने भोग करेगा इतने इतने नाना इतनी बढ़ विवेक मूल का जो भोग तृप्ति हेतु विवेक पूर्व का मिल गया और बास हो गया बहुत तृप्ति हेतु तो, तो तुम। अनुभव सिद्धमित ये अनुभव सिद्ध है भोगो भोगो भवति भवति तुष्टये तुष्टये पिज्ञापुक्त भोगोष विज्ञा सतोरो मैत्री में न चोरता परिज्ञा उपभुक्तोप भो, ही भोग दुष्ट भवती समझ करके ये भोग इतने है इतने प्रयास मिलता है ये भोग का ही फल है समझ लिया भोग कुछ नहीं है समस्त कल तत्काली की आनंद शांति मिलती है भोग से कुछ नहीं होगा भोग आगे इच्छा बढ़ाती पूरा समझ लिया भोग के लिए उपभूत भोग तुष्टय भोग थोड़ा भोग कर लिया बस हो गया तुप्त हो गया और जैसे उसमें दृष्टांत देते हैं विज्ञाय से भीत चोर कोई चोर है समझा ये चोर है और जान करके उसके साथ व्यवहार किया वो अपना चोरी नहीं करेगा जो चोर समझ करके विज्ञाय से भीत चोर जान करके जो चोर सेवित तो हुआ और सेवा के पास उसके साथ रहा तो मैत्री मेती न चोर वो मैत्री को प्राप्त करता है चोर मित्र बन जाता है चोर नहीं होता है कर जान लिया वो चोर जानता है मुझे जानता है मैं चोरी करने वाला उसकी चोरी करेगा तो वो अन्य चोरी करेगा वहाँ तो मैत्री में ही चोरता कैसे विज्ञान परिज्ञा एवं भोग एवं प्रयास साध्य ये भोग इतना ही ये ये प्रयास इस प्रयास मिलता है और भोग यही इतम अनुभव पूर्व अनुभव पूर्वक चेद अलम बुद्धि हेतु रो ये पर्याप्त हो गया अलम हे पर्याप्त थोड़ा भोग के लिए तो हाँ बस हो गया नृष्णा हेतु भोगस्य विवेक साहचर्य मात्र न कथम तुष्टिकर भोगत भोग के हेतु अभी अभी कहा पुरुष श्लोक में यदि तृष्णा के हेतु भोग है तो उसके साथ विवेक सहचार हो गया साहचर्य मात्र न तुष्टिकर कैसे हो जाएगा तृष्णा का हेतु है भोग विवेक हो जाने मात्र से तुष्टिकर हो जाएगा अल्पभोग से कैसे होगा ऐसा शंका कर उत्तर देते सहचारी विशेष अवसाद विपरीत कार्यकारी तो तुम लौकिक के दृष्टम सहकारी विशेष के कारण कोई विपरीत कार्यकारी हो जाता है विपरीत कार्य करने वाला हो जाता है सहकारि के कारण लोक लौकिक दृष्टम चाह विज्ञान से भीत चोर न चोरता जानकर के सेवित है तो मैत्री मित्रत्व को प्राप्त करता है कोई विषय विषय भक्षण करने से लोग मर जाते हैं किन्तु विषय में कुछ मंत्र शोधन आदि करके औषध करते हैं रोगनाशक होता है विषय में कुछ करते जितना औषध बनाते है बहुत विषय से ही बनता है किंतु उसका शोधन करके किस परिमाण में डालना किसको मिलाना करने से पुष्टिकर हो जाता है अयम चोर इति ज्ञातवा जानकर के तेना स वर्तमान चोर के साथ जो पुरुष जानता है न चोर अभवत उसके लिए किंतु तो मित्रता में मैत्र, मैत्र, मैत्री प्राप्त करता है मित्रता मित्र को कर प्राप्त करता है उसके साथ मैत्र हो है, तो। मैत्री हो जाती है ननु कामना नामना स्वरसवाद मनस प्रथम स्वल्प भोग ने तृप्ति से आद ज्ञानी के लिए कहा विवेक के कारण थोड़े भोग मिल गया तो तृप्त हो तो जाएगा किंतु तो भोग तो कामना सरसात मनस मन का स्वभाव है कामना इच्छा करने वाला मनस कामना स्वरस स्वभाव तो मन कामना करता है इधम में से आदम में से आद ये मिल, जा, मिल जाए वो मिल जाए ये करता है मन का स्वभाव तो थोड़े भोग से तृप्ति कैसे हो जाएगी इतनी आशंक निदिध्यासनेन निदिध्यासन से मन का निग्रह क्या है टेम क्या है कोई सा नहीं है मन में कामना स्वभाव नहीं रहता निदिध्यासन करने पर साधन करने पर भगवते तृप्ति जिससे तृप्ति हो जाती है ऐसे साधन करने पर मन अपने वश में आ गया तो थोड़े से तृप्त हो जाता है कभी साध, साधु को कोई साध, अच्छा भोजन मिल गया अब थोड़ा एक दिन मिलेगा बड़ा खुश है और जो नहीं हो रहा है फिर काल को मिलना चाहिए और फिर बनाएंगे और आगे होना चाहिए एक बार मिल गया तो अभी मिलने से क्या होगा ऐसे रोज होना चाहिए तो <laughs> भोजन बना ना तो ऐसे भजन रोज बनना चाहिए अब वो क्षेत्र में भजन करने वाले थोड़ा कहीं मिल गया बस हो गया बस हमेशा सब्जी नहीं मिलती क्षेत्र में कहीं थोड़ी कहीं मिली गया बस खुश और जो नहीं अभिवेक् उनको लगा की ऐसे हमेशा ऐसे मिले और अच्छा मिले इसके बाद जो मिला बहुत अच्छा मिला फिर उसमें थोड़ा कमती दिखाएंगे इसमें थोड़ा सा ये और डालते ना इच्छा बढ़ती में जो गृहतमन है वो कामना हे तो नहीं है तृप्ति हो जाए मनसो निगृही तत् लीला भूगोल पकोपी मनसो तमेवालब्ध विस्तवास्तर क्लिष्टवादु मनते निगहित मन से मनस मन जब निग्रह हो गया ग्रीलाभ हो लीला अनुभव थोड़ा सा भोग हुआ अल्पकोपी जो थोड़ा सा भोग हुआ तमेव अलब्ध विस्तार बहुमान्य थे तो थोड़ा भोग हुआ अलब्ध विस्तार को प्राप्त नहीं किया थोड़ा सा होने पर भी वो तो मानता है बहुत बहुत हो गया वो क्लिष्टत्वा तो तो हो गया भोग बहुत हो गया ज्यादा जरूरत निग्रह कैसे होता है योगाभ्यास नसीकृत योग अभ्यास करके मनो को बस में रखा मनुष्य अल्पकोपी लीला भोग लीला भोग लीला ऐसी अनुभव युद्ध अलब्ध विस्तारम जो विस्तार को प्राप्त नहीं हुआ अप्राप्त बाहुल्यम बहुत होने के पहले थोड़ा हो गया कहता है तम ए बहुमन्यते बहुमान्य थे पृष्ठ क्या जानता है दोष युक्त है कोई भी भोग तो उसमें दोष दृष्टि करता है तो बहुमन्यते वह बहुत हो गया बस ज्यादा ठीक नहीं तो थोड़ा नहीं नहीं महात्मा के निचार भोजन ठीक नहीं ऐसा नहीं हो गया एक बार यदि कुछ थोड़ा अच्छा चटाफटा बनाया थोड़ा लिया ना हो गया ऐसा आगे नहीं बनाना ऐसा अच्छा नहीं महात्मा के बीच भी कहते बहुत महात्मा पुराने बोले तो ठीक है ये अच्छा नहीं रजुक ज़्यादा ज्यादा ठीक नहीं ऐसे कहते दुग्ध आदि बहुत तो मिला ना नहीं आज पी लो दूध की ज्यादा खाना नहीं चाहिए ऐसे मना, मना करते अधिकतना जाना थी क्या इतने बहुत है ज्यादा नहीं इतने मिल गया तो बहुत है और अधिक जरूरत नहीं ऐसा मानते मनसो निगृहितीलाकोल्ध भो विस्तार क्लिष्टवा बहुमत